होता है और भी अलग-अलग होता है है है लेकिन ये सब है, ये सब सिर्फ उपाय इसलिए जो हम बुद्धि के द्वारा समझते हैं ये अंतिम धर्म नहीं हो सकता ये सिर्फ अंतिम धर्म का उपाय है हु? ये अंतिम धर्म जो है ये शून्यता शून्यता सिर्फ एक ही है दो शून्यता नहीं होता है तीन शून्यता नहीं होता है लेकिन यदि हम अलग अलग बुद्धि के आधार पर हम अलग अलग समझ लेंगे ये सिर्फ संवृत्ति है ये सिर्फ उपाय है अंतिम धर्म समझने के लिए जो अंतिम धर्म समझता है उसका ज्ञान निर्विकल्प है, हु? मतलब इसमें ए, सब जो है, ए, जो धर्म उत्पन्न होता है ये सिर्फ हेतु प्रत्यय अपेक्षा से उत्पन्न होता है लेकिन स्वभाव जो ए, ए, हेतु प्रत्यय से उत्पन्न है उनके कोई स्वभाव नहीं हो सकता जो असल स्वभाव है ये समता है ये समता मतलब शून्यता स्वभाव नहीं है अलग अलग धर्म का स्वभाव नहीं है अलग अलग धर्म का स्वभाव मतलब निर्वाण का आदर पर शून्यता का आदर पर हम्म ये अद्वैत निर्वाण को महायान में शून्यता शून्यता जैसे आकाश हुँ? नाम तो है लेकिन असल धर्म नहीं है हम आकाश को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। हु? ये इस कमरे का जो इसमें मैं अभी बिक रहा हूं और आप लोग जिस कमरा में बीतरा है ये आकाश तो है लेकिन अलग अलग आकाश नहीं हो सकता है ना है हमारा <laughs> कमरा ये आकाश से अधीन है यदि आकाश नहीं है तो कमरा भी नहीं होगा यदि यद्यपि हम बहुत दूर अलग अलग जगह में हैं लेकिन आकाश तो एक ही है इस कौन दिखने से हम्म जो हम अलग अलग धर्म समझते हैं हेतु है प्रत्यय के अनुसार ये अंतिम सत्य नहीं हो सकता अंतिम सत्य ये अद्वैत है एक ही है एक ही ही सत्य है दूसरा सत्य नहीं होता है क्योंकि यदि सत्य है तो एक ही सत्य है अलग अलग सत्या ये सिर्फ उपाय हो सकता हम्म तो ए, जो असल सत्य है आर्या सत्य जो है ये एक ही सत्या निर्वाण सिर्फ एक ही है दूसरा जो विश्लेषण होता है ये अलग अलग होता है हर एक बुद्ध धर्म के परंपरा अलग अलग विश्लेषण होता है यद्यपि पंचस्क ये सामान्य विश्लेषण है लेकिन हर एक संप्रदाय साम क्या कितना रूप होता है कितना चेतिक होता है ए, ये अलग अलग विश्लेषण होता है ये नहीं मतलब तेरहवाद ठीक है और सर्वास्तिवाद ठीक है और धर्म का ठीक है ये ऐसा बात नहीं है ये सब सिर्फ उपाय है अंतिम धर्म समझने के लिए और अंतिम धाम तो जैसे आकाश हुँ? मेरे यहाँ एक ही है तुम लोग वहाँ एक ही है ऐसा भी सक जैसे आकाश भी सत्य एक ही होता है आकाश में जैसे निर्वाण में कोई निश्चित चीज नहीं हो सकता क्योंकि प्रतीतिया समुपात उत्पन्न जो धर्म है उनके कोई स्वभाव नहीं हो सकता क्योंकि अकेले उत्पन्न नहीं हो सकता दूसरा चीज से उत्पन्न भी नहीं हो सकता अकेले और दूसरा चीज से साथ भी नहीं हो सकता ना अकेले ना दूसरा चीज से भी नहीं हो सकता इसलिए वास्तव में जो हेतु प्रत्यय से उत्पन्न धर्म होता है यह सिर्फ यदि हम ठीक समझने की समझ लेंगे ये सिर्फ उपाय है समझने के लिए असल धर्म वास्तव में धर्म तो एक ही है तो ये धर्म अद्वैत कौन देखने से उसको तथा नाम है हुँ? तो असल धर्म हम कभी भी कोई नाम से नहीं समझ लेंगे कोई वाक्य से नहीं समझ लेंगे कोई अः कोई अक्षर से नहीं समझ लेंगे हम सिर्फ सीधा आर्य ज्ञान से समझ लेंगे और सीधा आर्य ज्ञान मतलब आर्य पुतकाल का ज्ञान ये असल ज्ञान है जो हम बुद्धि से समझ लेंगे ये सिर्फ उपाय है आर्य ज्ञान समझने के लिए और आर्य ज्ञान एक ही है अलग अलग नहीं है जो अंतर होता है संसार निर्वाण अच्छा बुरा बड़ा छोटा ये सिर्फ जो अपेक्षा से ज्ञान होता है ये सिर्फ उपाय है असल ज्ञान समझने के लिए जिसमें कोई विरोध नहीं है जो संसार है ये अवरोध है हुँ? असल ज्ञान का अवरोध क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि संसारिक ज्ञान जो सब कुछ अलग अलग करते हैं जो सब कुछ परस्पर अपेक्षा से समझता है ये सिर्फ उपाय है अंतिम धर्म समझने के लिए जो अपेक्षा किसी दूसरा चीज से अपेक्षा नहीं है जैसे आकाश दूसरा आकाश द्रव्या से द्रव्या से अधिन है यदि द्रव्य नहीं है यदि पदार्थ नहीं है यदि आलम्बन नहीं है तो हम भी आकाश नहीं समझ लेंगे है नहीं तो ए, ए, ए, हम निर्वाण को नहीं समझ लेंगे ये बुध धर्म है ये असल बुद्ध धर्म है हम कभी भी निर्वाण नहीं समझ लेंगे हम सिर्फ निर्वाण समझ लेंगे अपेक्षा लेकिन निर्वाण संसार के अपेक्षा ये अंतिम ज्ञान नहीं है ये सिर्फ उपाय है अंतिम धर्म समझने के लिए जो ए, अंतिम धर्म है कोई नाम और उपाय का आवश्यकता नहीं है हु? तो इस अंतिम धर्म में उसका धर्म काय है और धर्मता है और धर्म धातु है इस धर्म में ये ये धर्म तथागत का विहार है इसलिए पहले ये ए, अद्वैत धर्म समझने के लिए पहले तथागत विहार समझना चाहिए ये भी कहता है कि जो उनका ज्ञान है ये सबसे गंभीर ज्ञान मतलब श्रावक में सबसे गंभीर मा शाह ज्ञान है लेकिन शाही ज्ञान संपूर्ण नहीं है सिर्फ तथागत का ज्ञान संपूर्ण है क्यों संपूर्ण है क्योंकि कोई अवगरो इसमें नहीं है तो अवगौध यही है कि मैं संसार को द्रव्य समस्त है संसार में कोई द्रव्य नहीं है कोई असल पदार्थ नहीं है कोई असल धर्म नहीं है यदि हम ये समझ लेंगे, तो हम भी असल धर्म समझ लेंगे कि असल धर्म में जो विश्लेषण होता है सिर्फ समृत्ति कौन से पगमार्ग कौन से नहीं है तो पगमार्थ में ये तथागत कौन दिखने से परमार्थ और संवृत्ति एक ही है कोई अंतर नहीं है क्योंकि ये सत्या ही एक ही है यदि सत्या है तो सब प्राणी के लिए एक ही है यदि अलग अलग सत्य होता है ये सिर्फ उपाय है यदि असल सत्या है ये सब प्राणी के लिए एक ही है सब पदार्थ के लिए एक ही है इसमें कोई असल अंतर नहीं होता यदि ये हम समझ लेंगे तो हम भी समझ लेंगे कि संसार का ज्ञान जो बहुत महत्वपूर्ण है ये सिर्फ उपाय है अंतिम धर्म समझने के लिए तो अंतिम धर्म यदि हम समझ लेंगे तो ये संसार ये भी धर्म भी ऐसा प्रकाशन होता है तब संसार ये हमारा स्वप्न है संप्रति असल, नहीं हो सकता। असल न, न, न, सत्या नहीं हो सकता संप्रति सत्या जो ए, असल द्रव्य के पर अधीन है ये सिर्फ उपाय है संसार में कोई असल द्रव्य नहीं है निर्वाण भी असल इसको देखने से असल द्रव्य नहीं हो सकता स्वभाव नहीं हो सकता क्योंकि यदि असल धर्म है जो हम ग्रह कर सकते हैं तो ये निर्वाण नहीं है निर्वाण निर्वाण है क्योंकि कोई उपादान हम नहीं कर सकते कोई असल धर्म में ये कोई निम, निमित्ता नहीं है ये अनिमित है असल धर्म शून्यता है इसमें कोई आत्मा नहीं है जो आत्मा और आत्मिया नहीं पास है ये शून्य है हु? और इसमें कोई उपादान, कोई छंदा नहीं हो सकता क्योंकि निर्वाण में निर्वाण कोई छंदा से अधीन नहीं है इसलिए ये अंतिम ज्ञान है ये अंतिम ज्ञान मतलब या ग्या, ज्ञान आलोक जो तथागत का ज्ञान आलोक सर्वतान होता है सब चीज में सब द्रव्य में होता है क्योंकि जो द्रव्य है ये उनके पास कोई स्वभाव नहीं है क्योंकि प्रतीत में कोई स्वभाव नहीं हो सकता कोई असल द्रव्य नहीं हो सकता इसलिए भगवान जो हम प्रतीत समुदात मानते हैं हम मानते हैं कि यह अतीत पंचस्का वक्तमान पंचस्क और भविष्य पंचस्कंद के संबंध है तो प्रत्य है हु? तो ये प्रतीत समुत्पाद है और ये प्रतीत समुत्पात बुधा भगवान संपूर्ण ढंग से समझ समझ लिया इसलिए भी समझता है कि हमारा जो संसार जो है ये हमारा स्वप्न है ये ये जैसे ये माया है तो माया में किसी द्रव्य को ग्रहण हम नहीं कर सकते जो हम ग्रहण करते हैं अलग अलग करते हैं बुद्धि से समझते हैं ये सिर्फ उपाय है अंतिम धारण समझने के लिए इसलिए असल बुधा विहार ये संपूर्ण ज्ञान है संपूर्ण ज्ञान क्या है संपूर्ण ज्ञान भी है ए, श्रावक धर्म संपूर्ण ज्ञान क्योंकि तथागत ये श्रावक आचार्य है श्रावक का गुरु है दूसरा गुरु नहीं है और प्रतीतिया बुधा के भी तथाता तथा संक से समझ लिया संपूर्ण ढंग से समझ लिया प्रती कैसे प्रतीतिया बुधा होना भी ठीक से समझ लिया कैसे बोधिसत्व बोधि करके बोधिसत्व सत्व संपूर्ण समझ लिया कैसे मतलब पारमी के अभ्यास करने से हम ये ज्ञान काया प्राप्त करेंगे लेकिन ज्ञान काय जो असल ज्ञान काया हम ए, कोई ग्रहण नहीं कर सकते है इसलिए ये बुद्धि से अप्राप्य है जो बुद्धि हम सिर्फ नाम और वाक्य से और अक्षर से हा? हम समझ लेंगे लेकिन ये ए, ए, ए, असल ज्ञान नहीं है सिर्फ उपाय है तो जैसे आकाश तो होता है है ना होता हो नहीं लेकिन यदि हम ग्रहण करना चाहते हैं हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं क्योंकि आकाश ये अप्राप्य है हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं है ना ऐसा भी असल धर्म हम बुद्धि के द्वारा गाहन नहीं कर सकते हैं हम नहीं समझ लेंगे हम सिर्फ उपाय के द्वारा समझ लेंगे लेकिन उपाय नाम वाक्य और अक्षर से अधीन है हु? लेकिन असल में असल प्रतीत समुत्म में कोई नाम का आवश्यकता नहीं होता है और ये आर्य ज्ञान है आर्य ज्ञान के लिए कोई नाम और वाक्य जरूरी नहीं है तो बुधा विहार जो है ये संपूर्ण ज्ञान है संपूर्ण ज्ञान है ये ये मतलब त्रि, ए, देशना श्रावक देशना प्रत्येक धर्म देशना संपूर्ण ज्ञान है ये बुधा विहार है ये संपूर्ण ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान का आलोक जो सब चीज में उपस्थित है है सब अनुभाव से अलग अलग नहीं है उसको अद्वैत शून्यता कहता है मतलब जीरो जीरो ये इंडियन लोग आवश्यकृत किया ये बहुत बड़ा चीज है यदि शून्या नहीं है तो ये मतम के द्वारा जो विकास है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सब कुछ ये सब शून्य के गणित से अधीन है तो शून्य होता है और नहीं शून्य तो है लेकिन हम ग्रहण नहीं कर सकते तो ऐसा भी ए, धर्म के अनुसार ये भी भी होता है जैसे जैसे हम अंतिम धर्म जो है ये एक ही है एक ही है क्योंकि अग्रह है अप्राप्य है हम ग्राह नहीं कर सकते हैं हम प्राप्ति नहीं कर सकते हैं हम कभी भी नहीं ग्रहण करने नहीं पाएंगे तो विज्ञानवान विज्ञानवाद के धाग में चिता मात्रता के धाग में ये असल असल मन शून्य है जैसे आकाश एकी, हु? नाम तो होता है लेकिन ए, ए, ये इसमें कोई नाम नहीं है तो इसमें कोई वाक्य नहीं है कोई अक्षर नहीं है हु? तो यदि हम शून्यता समझ लेंगे हम असल प्रती के समुपात के आगत समझ लेंगे प्रतित समुपात मतलब क्या बुधा भगवान कैसे प्रतीत समुदात के प्रकाशन दे दिया अविद्या अविद्या विज्ञान कौन सा विज्ञान अलग अलग करने का विज्ञान भी मतलब अलग अलग क्या अलग अलग करना नाम रूपा यदि नाम रूप अलग अलग होता है तो क्या होता है आयतान होता है आयतान से विज्ञान होता है स्पर्श से, से भी वेदना होता है वेदना के अनुसार हम उपादान करते हैं और उपादान नहीं करते यदि हम वेदना पर उपादान नहीं करते हैं तो हम अविद्या को खत्म करेंगे यदि हम वेदना को उत्पादन करते हैं तो हम अविद्या से भावा। लेकिन संपूर्ण विद्या जो है अध अद्वैत विद्या है क्योंकि अद्वैत धर्म देखने से प्रतीत या उत्पन्न जो धर्म होता है और इसे अलावा कोई धर्म हम नहीं बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते हैं ये सब धर्म प्रतीत या समुत्पाद भी ये सिर्फ उपाय है सत्य असल सत्य आर्य सत्य समझने के लिए निर्वाण सत्य समझने के लिए निर्वाण सत्य में जो भी अलग अलग होता है ये असल अलग अलग नहीं है सब कुछ साथ है सब कुछ साथ है कोई चीज हमारा अनुभव में भी अलग अलग नहीं हो सकता सिर्फ नाम के द्वारा हम अलग अलग करते हैं लेकिन असल प्रतीत या समुत् समझने के लिए असल हमारा अनुभव समझने के लिए कोई ये नाम सिर्फ उपाय है वाकया सिर्फ उपाय है और हमारा जो स्मृति है मेमोरी जो है ये भी हमारा मतलब प्रज्ञाप्ति का ज्ञान है ये असल ज्ञान नहीं है और के द्वारा हम असल ज्ञान अद्वैत ज्ञान समझ लेंगे लेकिन असल आर्य ज्ञान में कोई असल द्रव्य नहीं हो सकता पांच स्कंदा भी असल द्रव्य नहीं हो सकता आयतान भी असल द्रव्य नहीं हो सकता अतारा धातु भी असल द्रव्य नहीं हो सकता ये सिर्फ उपाय है समृति है उपाय मतलब संवृत्ति जो हम बुद्धि के द्वारा यदि समझ लेंगे तो हमारा धर्म चक्षु खोलेगा यदि हम नहीं समझ लेंगे तो धर्म कैसे खुलेगा तो धर्म चक्षु कौन दिखने से आर्य ज्ञान कौन दिखने से निर्वाण ज्ञान कौन दिखने से तो असल कोई असल स्वभाव धर्म नहीं हो सकता तो ये असल ज्ञान शून्यता ज्ञान ये तथागत का विहार है ये ज्ञान काया है ये धर्म काया है ये तथा है हु? और इस तथा में ये बुध उत्पन्न होता है और बुधा भी निर्वाण जाता है हु? क्योंकि इस अलावा कोई असल धर्म नहीं होता तो बुधा ये असल धर्म का संकेत है इसलिए बुद्धिमान शारीपुत्र कहता है यो सो पसति पसति यो धम्म पसती, पसती कौन सा धम्मम प्रतीत समुदात धम्मम जिसमें कोई असल धर्म या प्रतीत समुदात में कोई असल द्रव्य स्वभाव द्रव्य नहीं हो सकता तो इस असल द्रव्य से महायान के अनुसार सब द्रव्य उत्पन्न हो सकता है यदि ये असल धर्म नहीं है तो कोई धर्म ही उत्पन्न नहीं हो सकता हुँ? तो ये अद्वैत है तो ये असल धर्म विज्ञानवाद चित्रमात्र के अनुसार ये हमारा मान के शून्यता इस शून्यता से इसलिए महायान जो भावना है ये प्राज्ञा परमिता पर आधार है प्राग्ञा परमिता विना ये बोधि अद्वैत धर्म नहीं हो सकता प्राग्या परमिता मतलब है कि धर्म जो होता है सम्यक दृष्टि देखने से सम्यक कल्पना देखने से ये सिर्फ उपाय है असल द्रव्य को असल स्वभाव को प्राप्त करने के लिए जो शून्यता है तो शून्यता जैसे आकाश को कोई भी प्राप्ति ग्रहण नहीं कर सकता यदि हम समझ लेंगे तो ये जैसे दूसरा चांदी तो होता है पानी में पानी में तो दूसरा चांदीमा होता है लेकिन ये असल नहीं है तो हमारे मन में जो हम द्रव्य देखते हैं जो हम असल चीज देखते हैं ये सिर्फ जैसे दूसरा चांदीमा है असल चांदीमा हम जैसे दर्पण में मन के दर्पण में देखते हैं तो असल मन ये कौन सा मन है जिसमें कोई निश्चित द्रव्य नहीं होता है यद्यपि जिसमें कोई निश्चित द्रव्य नहीं है जो भी द्रव्य है इस द्रव्य से इस शून्यता से उत्पन्न होता है जैसे हुँ? हमको शून्य गणित में शून्य चाहिए ये गणित समझने के लिए ये शून्य जरूरी है और मन समझने के लिए ये मन शून्यता भी समझना चाहिए यदि हम मन शून्यता समझ लेंगे तो हम भी इस संसार के अनुभव समझ लेंगे यदि हम मन शून्यता नहीं समझ लेंगे तो हम ग्रहण संपूर्ण ढंग से हम ग्रहण से कभी भी हम उपादान से कभी भी संपूर्ण ढंग से मुक्त नहीं होंगे इसलिए जो हम समझते हैं ये मतलब क्रम से क्रम से कुछ स्थिर नहीं हो सकता मतलब हमारा पंच स्कंध ये वर्तमान पंचस्क ये अति स्कंध से अपेक्षा उत्पन्न होता है और भविष्य जो पंचस्क है ये वर्तमान के अपेक्षा उत्पन्न होता है जो अपेक्षा उत्पन्न होता है ये जैसे स्वप्न में जैसे दूसरा चंदिमा के तरह से ऐसा उत्पन्न होता है हुँ? जैसे लात लात छक्रा जैसे गंधर्व नगर है बहुत होता है हां? हमारे जो संसार जिस पर हम ग्रहण करते हैं ये गंधर्व नगर है गंधर्व नगरा हम स्वप्न में देख सकते हैं लेकिन ये हमारा असल आलंबन नहीं है तो जो हम मानते हैं असल आलंबन मानते हैं तो एक हम असल आलंबन अलग अलग समझते हैं ये जो हम असल असलिया असल आलंबन समझते हैं हम प्रतीत समुत्पात गंभीर आर्थ समझने के लिए ये सिर्फ स्वप्न में उत्पन्न होता है वास्तव में उत्पन्न नहीं होता हुँ? तो स्वप्न में हम भी मानते हैं ये ए, ए, सुंदर लड़की है ये सुंदर लड़की नहीं है ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है हुँ? ये ए, हमको चाहिए ये हमको नहीं चाहिए ये भयंकर है ये बहुत सुंदर है हम सब कुछ समझते हैं स्वप्न में लेकिन ये आलम्बन नहीं है यद्यपि असल आलम्बन नहीं है हम भी अविद्या के वजह से हम ग्रहण करते हैं तो हम द्रव्य जा से समझते हैं हम्म तो हम कैसे अंतिम धर्म तथा धर्म, धर्म का है हम कैसे समझ लेंगे यही प्रश्न उत्पन्न होता है हम समझ लेंगे कि हम ये जो वास्तव में धर्म है जो ज्ञान काया है ज्ञान काया ये हमारा चित विहार है असल धर्म अद्वैत धर्म हम कहाँ अविष्कृत करेंगे सिर्फ हमारे श्रुद्ध चित में तो ये श्रुत चित जो होता है ये शून्य चित है इसमें कोई पदार्थ नहीं है तो इस चित से श्रुद्ध चित से उसको विज्ञानवाद में असल चित कहता है सत्याचित कहता है ये चित है तो इस चित ये सब सब आलम्बन के, सब सब के आधार है यदि ये आधार नहीं है तो कोई आलंबन नहीं उत्पन्न हो सकता कोई द्रव्य नहीं उत्पन्न हो सकता कोई पदार्थ नहीं उत्पन्न हो सकता कोई प्रज्ञा नहीं उत्पन्न हो सकता जो जो चीज उत्पन्न है ये शून्यता से उत्पन्न होता है तो शून्यता ये सब चीज का आधार है सब चीज का स्वभाव है इस अलावे कोई दूसरा स्वभाव का नहीं होता है। हु? यदि हम शुद्ध संपूर्ण समझ लेंगे तो हम, दी को समझ लेंगे। हम तथा तथागत का विहार समझ लेंगे तथागत का, का विहार हम बुद्धि के द्वारा नहीं प्राप्त विश्लेषण द्वारा हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये अप्राप्य है ये शून्य है, है। तो समुदा में उत, उत्पन्न होता है ये भी एक ही है ये भी शून्यता से उत्पन्न होता है और शून्यता से वापस जाता है शून्यता कभी भी इसमें कोई आशावा कोई आशरावा कोई क्लेश शून्यता में असल क्लेश नहीं उत्पन्न हो सकता ये सिर्फ संपत्ति में क्योंकि असल क्लेश शून्यता में नहीं उत्पन्न हो सकता तो शून्यता बराबर शुद्ध है तो इस है चित शुद्धि समझने के लिए तो भावना भावना होता है तो बुधा विहार ये संपूर्ण मतलब संपूर्ण मन की शुद्धि संपूर्ण वाक शुद्धि संपूर्ण काया की शुद्धि तीन प्रकार का शुद्धि होता है तीन प्रकार का संपूर्ण पारमी है तो ये पारमी का अभ्यास अद्वैत धर्म का आधार पर महाप्रज्ञा के आधार पर क्योंकि अद्वैत प्रज्ञा ये महाप्रज्ञा है ये जो प्रज्ञा विश्लेषण से अधीन है यह प्रज्ञा है लेकिन महाप्रज्ञा नहीं है बड़ा प्रज्ञा नहीं है क्योंकि यह नाम प्रज्ञाप्ति से अधीन है लेकिन असल ज्ञान को, कोई नाम से अधीन नहीं है इसलिए यह भी संपूर्ण संसार के ज्ञान है संपूर्ण संसार के ज्ञान है ये प्रतीत संपूर्ण प्रतीत समुत्म प्रतीत समुत्पाद ज्ञान हमारे पास नहीं है इसलिए बुधवा प्रतीत समुत्पाद प्रकाशन अविद्या से शुरू करता है लेकिन अविद्या के पास भी हेतु है प्रत्यया है। नहीं है असल स्वभाव नहीं है जो प्रतीत या से उत्पन्न है जो धर्म प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न होता है उनके पास कोई असल द्रव्य कोई स्वभाव और यह भी असल पदार्थ नहीं हो सकता जो अपेक्षा है ये स्थिर नहीं हो सकता जो अपेक्षा से मुक्त मुक्त है ये बराबर स्थिर है स्थिर है बराबर शुद्ध है और यह विज्ञानवाद के अनुसार ये हमारा मन सब प्राणी का मन आधार है और ये असल मन ये जैसे दर्पण सब पदार्थ को देखा देता है लेकिन इसमें कोई पदार्थ नहीं है कोई नाम नहीं है फिर भी इसमें जो अपेक्षा उत्पन्न होता है जो हेतु प्रत्यय उत्पन्न होता है ये इस दर्पण पर उत्पन्न होता है ये मन का दर्पण ये मन का स्वभाव है मन का आकाश ये मन का स्वभाव है तो आकाश में जो भी पदार्थ है इसमें प्रवेश कर सकता है यदि मन में कुछ है तो कौन सा पदार्थ प्रवेश कर सकता है तो दर्पण में जो हम पदार्थ देखते हैं ये तो है जरूर है लेकिन संप्रति कौन देखने से तो है हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो ये प्रतीत और धर्म आर्य धर्म कौन देखने से यह असल धर्म है सिर्फ असल धर्म वास्तविक धर्म सिर्फ एक है तो ये अद्वैत धर्म है उसको तथा कहता है नाम तथा धर्म का धर्म धर्मता और भूतकोते बहुत नाम होता है ये सब एक ही एक ही नाम शून्यता तथा उपाय के वजह से एक पदार्थ एक स्वभाव बहुत बहुत नाम के आवेश है लेकिन असल में एक ही है तो हमारा चित ही हमारा लोक है हमारा संसार है इसलिए बुधा भगवान भी संयुक्त निकाल में कहता है चिते नियत लोको चिते परिकसति एक दमस सभ्य दम वसम अनुवागु सब जो लोग हैं जो हमारा संसार है ये हमारा चित है अलावे कोई संसार नहीं है द्वितीय श्लोक भी है, श्लोक भी है तो हम कभी कभी प्रसन्न छित से कर्म करते हैं हु? करते हैं मनसा ए, वाक और काया कभी कभी ए, क्लिष्ट चित से कर्म करते हैं लेकिन भगवान बुधा का विहार में बराबर सिर्फ संपूर्ण ज्ञान का कर्म होता है संपूर्ण ज्ञान का चित कर्म संपूर्ण ज्ञान का वाक कर्म संपूर्ण ज्ञान का काया है। कर्म ये बुधा का धर्म काया है धर्म काया मतलब ज्ञान का और ज्ञान मतलब असल चित है और असल चित को हम कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते हम निमित के द्वारा भी नहीं समझ लेंगे हम इच्छा के द्वारा भी नहीं समझ लेंगे हम सिर्फ उपाय के द्वारा समझ लेंगे और ये जो अद्वई धर्म के उपाय जो होता है उसको पागमी ये दूसरा ये, ये समसार के गंगा पार करने के लिए हुँ? और संसार के ए, गंगा पार करने के लिए तो स्नान भी ए, हम कर सकते हैं ये ये हम भी कुछ, जो भी कुछ कुछ जो उपाय कर सकते हैं चित चित शुद्धि शुद्धि करने के लिए लेकिन असल चित ये हमारा मन का स्वभाव है इस परंपरा में योगाचारा परंपरा में चित मात्रता परंपरा में क्योंकि जो भी पदार्थ चित में उत्पन्न होता है ये का चित का स्वभाव में उत्पन्न होता है और चित्त का स्वभाव ये शून्यता है यह तथा में उत्पन्न होता है ये ये तथ्यता ये उसका असल काया है जो निर्मित काया है जो ए, ए, इतिहासिक बुद्धा जो है हु? ये सिर्फ निर्मित काया है और निर्मित काया को हम भी असल में अद्वैत धर्म को देखने से हम भी ग्रहण नहीं कर सकते तो बोधिशत्व जो उपाय जो है ये महाप्रज्ञा द्वारा निर्विकल्प ज्ञान द्वारा हमारा चित्र में ये शुद्ध भूमि प्योरल और असल भावना ये ए, मनसिकार इस ए, शुद्ध भूमि हमारा असल चित का मन स्वीकार करना ये असल स्मृति है असल स्मृति से असल संपर्ज भी होता है तो यही है कि जो द्रव्य जो निमित जो चित्रा जो स्मृति मन में उत्पन्न होता है ये शून्यता में उत्पन्न होता है और शून्यता में कोई अकुशाल नहीं उत्पन्न हो सकता हम्म तो ए, यदि हम ऐसा समझ लेंगे तो हम दान पारमी हु? अभ्यास कर सकते हैं हम ए, शीला पागमी अभ्यास कर सकते हैं हम शांति पागमी अभ्यास कर सकते हैं वीर्य पागमी समाधि पागमी प्रज्ञा पागमी क्योंकि जो भी गुण होता है ये सब पुद्गल का नहीं है ये अंतिम द्रव्य का है अंतिम स्वभाव का है तो ये मतलब चित्त का असल आधार जो है ये ऐसा समझने से तो आशा है कि हम भी क्रम से थोड़ा सा भी अद्वैत धर्म समझ लेंगे और अद्वैत धर्म बुद्धा धर्म समझने के लिए जो धर्म भी हम विश्वास करते हैं बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। जो नागार्जुन का दर्शन जो है जो असंग दर्शन जो है ये तिर धर्म से विरुद्ध नहीं है लेकिन तिरवाद धर्म का और श्रावक का धर्म का जो ज्ञान है संपूर्ण करता है हुँ? जब मैं में था बहुत साल पहले मैं इंस्टीट्यूट में कुछ कोर्स मेरे पास था हु? तो तब ये थाईलैंड का संग राजा आया और ये संग राजा ये करीब पंद्रह साल पहले कहा कि ये तेरे धर्म समझने के लिए ये भी नागार्जुन धर्म मध्यमिक धर्म और ये महायान अद्वैत धर्म ये बहुत उपयोगी है और असल में यदि हम असल धर्म समझते हैं यदि हम निर्वाण समझते हैं तो ये, ये ये बहुत गंभीर ज्ञान होगा यदि हम इस समसार में कोई असल को समझते हैं और हैं और मानते बराबर सिर्फ उपाय है ये अंतिम धर्म और अंतिम दाम का आर्त और अंतिम प्रकृति समुत्पात मतलब बुधाधाम का ज्ञान नहीं है इसलिए ये वर्म ऐसा प्रकाश नहीं है लेकिन जो सारी पुत्र कहता है यो बुधम पसती सो धम पसती तो यही आर्ध है असल नम ये निर्वाण है और निर्वाण एक ही है निर्वाण कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता बराबर शुद्ध है और जो हम संसार धर्म का अनुभाव कहते हैं कुशल और अकुशल ये इसका आधार है क्योंकि ये आधार निर्वाण का आधार कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता जो जो है तो प्रत्यय से उत्पन्न होता है ये निर्वाण और धर्म को देखने से ये असल में नहीं उत्पन्न है तो यदि हम निर्वाण समझते हैं तो ये संसार असल नहीं है क्योंकि हम निर्वाण नहीं समझते हैं हम भी इस संसार को द्रव्य मानते हैं कुछ स्थिर इस संसार में कुछ पदार्थ भी स्तिर नहीं है नहीं हो सकता। यदि हम कुछ स्थिर धर्म का ग्रहण करते हैं यह हमारा अविद्या है इसलिए प्रतीत समुत्पात बुधा भगवान अविद्या के शुरू करता है तो आज बहुत ज्यादा धर्म मायने गंभीर धर्म कहा थोड़ा सा तो तुम लोग अगले हफ्ते के लिए तो हम ये प्रथम प्रकार शेष जो बाकी हैं हम बताएंगे और ये भी जो मैंने आज कहा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमको थोड़ा गंभीर बुद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी जो है जो हम धर्म अनुगम करते हैं फॉलो करते हैं ये विकत नहीं है क्योंकि जो से हम धर्म समझते हैं ये असल धर्म नहीं है ये सिर्फ उपाय धर्म का उपाय है असल धर्म एक ही है ये निर्वाण है और है। ये अद्वैत निर्वाण को बोधिशत्व परंपरा में तथाता मानता है शून्यता मानता है और शून्यता मतलब शून्य है, है लेकिन असल नहीं है क्योंकि शून्य में सब कुछ गुण होता है पुद्गल में में गुण गुण गुण नहीं है असल में होता है असल असल निर्वाण होता अद्वैत है हु? तो यदि हम ऐसा बुद्धाधाम समझ लेंगे तो ये ए, बुद्ध बुधाधाम बहुत गंभीर ओके तो हम पुणिया परिणाम करेंगे तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे यदि अभी कुछ अर्जेंट प्रश्न है सवाल ओके? हो तो पूछ सवाल तो सवाल तैयार कीजिए तो हम बराबर ये उपदेश के पहले सूत्रपात पहले हम सवाल उतर का मतलब अवकाश कहेंगे चांस करेंगे ओके भंते वेट uh, किसी को प्रश्न है क्या प्रश्न विचार आचार्य कैन आई एम हियर आस्कोर आंसर लेट्स माय जॉब ओके माई क्वेश्चन इज इज इट ओके फॉर अ उपासक टू स्टडी बोथ The Pali tradition and Sanskrit tradition at the same time, or should the person, the upasaka, the upasika, should start it in a different manner, like first Pali tradition and later the Sanskrit tradition? Uh, actually, in a uh, in China or in uh, Tibet. Hmm? Uh, which is uh, based on the sanskrit tradition hmm? they you can call it also northern buddhism is supposed to thousand buddhism in pali hmm? they learn both they learn abhidharma abhidharmkorish abhidharmkorish uh, it's very important hmm? for understanding uh, general buddhism uh, what is uh, the uh, samsara what is uh, karma what is uh, the uh, the mind and what is the content of the mind hmm? and uh, what is uh, the samadhi and what is the wisdom hmm? all you will find explained in abhidharm kosha hmm? and it is explained in uh, uh, wonderful verses very easy to remember so it is said when hien sang was in india in nalanda that even the the the shuka huh, the parrot they were reciting the dharmakosha huh? <laughs> very nice so everybody learns this basic buddhism which uh, you also start learning in theravada what is uh, the five aggregates what are the Uh, objects of wisdom mm -hmm. uh, why do we suffer what is uh, the anitya uh, what is the impermanence and why uh, everything is impermanent mm -hmm. and why impermanence isn't uh, can not bring lasting satisfaction and why what cannot bring lasting satisfaction cannot be dravya uh, the self that something which does not change hmm? this is a base everybody who learns buddhism has to uh, learn but then we have uh, the uh, what uh, mahayana believes to be the uh, the uh, explanation in terms of uh, skillful skillful means and the explanation from the point of view of realization in theravada we will find only explanation based on cause through cause understand the effect which is nirvana in the uh, mahayana okay. you can start with uh, the effect which is nirvana and from the point of view of effect understand the cause which is the uh, the practice of uh, uh, the 37 poses of enlightenment huh? starting with the uh, the four satipatthana four bases of mindfulness hmm? the right ah. this is a perfect uh, buddhism but it is only from the point of view of cause not from the point of view of effect but because nirvana was not created it is always there and we can understand the causes also from the point of view of effect like you can understand the dependent origination from ignorance to suffering and from suffering back to uh, uh, ignorance when you Understand from suffering back to ignorance. Then the ignorance is no more ignorance. The ignorance become the knowledge, hmm? the vidya, the opposite of avidya. So both are complementary okay. because even in Theravada you cannot separate cause and effect. If you only talk about the cause, then the Buddhism is not complete. if you yeah. talk only if you call talk only from the effect then buddhism is not complete you should understand from cause to effect from uh, ignorance effect to cause to from ignorance to uh, suffering result and and from suffering to wisdom otherwise your knowledge of buddhism is not complete right so uh, okay. no need to look for any contradiction the theravada the dhamma is wonderful but it only explain from the point of view of cause not from the point of view of effect and uh, without also explaining from the point of view of effect uh, the knowledge is only part of knowledge not the complete knowledge hmm? yeah. Okay. So, like, uh, would you say that studying both the Pali and Sanskrit traditions at the same time is good? Is it okay? Uh, well, uh, it uh, don't make it too complicated. Actually, the real dharma is not should uh, should not be so complicated. It's more important to. Uh, to practice and put into practice some uh, not only superficial understanding also some deep understanding hmm? so you don't need to study you uh, like theravada tradition study theravada tradition but put into it some uh, deep interpretation hmm? the, this deep interpretation that nagarjuna is based on suttanipata hmm? Not on any Mahayana scriptures, yeah. Yes. Yes. So uh, uh, uh, uh, uh, this sunya lokam avekhasu moga raja sadasato evam lokam avekham tam machchu raja na pasati. See the the world is the emptiness. If you can see the world as emptiness, the king of the death, the Mara, will not see you. Hmm? Yeah. What is it? It is uh, <laughs> it is Theravada or Mahayana, or <laughs> you can use a deep explanation to understand Theravada, and it uh, it is not in contradiction. Only it is not developed in Theravada how to see. from effect to the cause how do you see the world is empty what is the base for seeing the world is empty that you will not find in, in theravada you can only find in sanskrit okay so these principles are there but they are not explained so because in time of uh, nagarjuna there uh, so many different explanations how many cetasikas how many rupas so this uh, uh, teaching of the great wisdom is uh, like it, the Nagarjuna is the nagajuna is the second buddha it's of extreme importance yeah. because people were getting a, a, involved in endless discussions on how many rupas are there and how many cetasikas are there but it it has only meaning if nirvana has meaning otherwise there's no meaning hmm yeah. right? right so don't make it uh, don't make it complicated you can learn theravada but add to it some The deep principles which you find in the Theravada also, but not explained. If you want to understand them deeply, then uh, uh, Sanskrit is very useful. But you don't need okay. to. Okay. Okay. Uh, you don't need to read everything. Hmm? Just uh, reading uh, this uh, Sanchi Nirmocha Sutra, you will get the most important principles. Hmm? You don't need uh, any any. Uh, Other complicated reading, hmm? and if you want uh, some deep philosophical understanding, then why not read the Nagarjuna hmm? Mula Madhyamika Karika and the Sandhinirmocana Sutra? It's perfect. Hmm? And now, okay. important is practice, so that you uh, understand uh, how to practice on the base of. and the great wisdom nirvana wisdom which is always with you that never leave you hm even if you don't okay, understand, understand it is still there because nirvana was not created hm yeah it is the nature real nature of our experience right तो तो तो हम अभी तो तो हम अभी खत्म करेंगे कुछ तैयार कीजिए अगले हफ्ते अगले रविवार तो फिर पहले बातचीत करेंगे सवाल उत्तर तो इसके बाद और ये विश्लेषण तो ये प्रथम प्रकार समझने से हम ए, देर देर ये महायान का योग गोचर हम्म अद्वैत योगा गोचर समझ लेंगे तो इसके बाद अद्वैत योगा आचार और अद्वैत योगा फल ये चांदी निर्मोचन सूत्र ओके जी प्लीज प्लीज सेंड नेम नेम नेम ऑफ ऑफ ऑफ ऑफ पब्लिकेशन पब्लिकेशन, पब्लिकेशन, द द वर्जन यू आर यूजिंग, क्लेरी क्लेरी, इट्स ट्रांसलेशन दैट इज बेस्ड ऑन द सेम बुक दैट आई हैव ट्रांसलेटेड the fianzhang okay. translation the other translation i am not sure where it got it from is i have never one, seen is, okay. is the one is published by shambala is the shambala published is it from shambala edition the one you are using for okay. commerce i am not using it i am using okay. the chinese no because i am okay. Okay. this is yes. what i have got it yeah. yes but okay. i have looked at this thomas claire translation also but i don't have it okay it was it is in the nalanda library also and it must be available uh, yes community i, I have searched online it. there is one yeah. by shambala publication no so, oh, i was okay. asking if it is the same original it is same thomas player okay. is exactly the same okay. yeah thank you ma'am -hmm. only he may use a different terms and i may use also different terms huh? so that yes. never mind it is not important hmm? yes. okay yes. so let us yes. do punya parinama <laughs> eta vata chameh sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabhasampati siddha eta vata chameh sambhatam punya sampadam सब्बे भूता से का सत्ता शबुमठ देव नाग महिदि सतन ससोको राजा नव चाइनीस वर्षन इन इंग्ली may the merits of this dharma spread to all beings so that we attain the state of perfect realization om mani padme hum okay friends so so uh, sadu sadu sadu sadu antamoda thank you anjali i think oh, pretty you yes is anjali you are putting this on uh, on the internet no Uh, yes yes i would i would like that uh, this uh, nalanda community starts to be now it's uh, that kind of hmm? so i would like it to, to become uh, active and we have uh, the place to practice and we have the place to study hmm? and we can develop okay. it and i think samir somaya would only be glad uh, if it is used for that uh, purpose no to bring uh, okay. the bring the light of dharma which uh, is uh, very useful for everyone no matter yeah. what caste we belong no matter what religion we belong it is useful for everybody hmm? for muslims for hindus for buddhists uh, we uh, want everybody to benefit from this uh, great wisdom hmm? okay yes honte so uh, let us try our best to make this uh, uh, nalanda community uh, jetavan community not dead but uh, alive no and for that purpose it's good if uh, if you can make it uh, public huh the, the, my talks hmm? and then when i am in india we will do the, the longer retreat well i will guide you to uh, uh how to auto digest or this in meditation okay sure bande thank you acharya okay thank you so see you next uh, sunday bye have a nice week thank bye. you mante